उसी प्रकार हम लोगों ने आपका आश्रय लेकर शत्रुओं के साथ घोर युद्ध ठाना है मेरे साथ ग्यारह अक्षौणी सेनाएं सदा आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहती है तो भी आज घतोदक की सहायता पाकर पांडवों ने मुझे युद्ध में हरा दिया इस अपमान की आग में मैं जल रहा हूँ और चाहता हूँ आपकी सहायता लेकर उस अधम राक्षस का स्वयं भी वध करूँ अतः आप कृपा करके मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए तब भीष्मी ने कहा राजन तुम्हें राल धर्म का ख्याल करके सदा युधिष्ठिर के अथवा भीम अर्जुन या नकुल सहदेव के साथ ही युद्ध करना चाहिए क्योंकि राजा को राजा के साथ ही युद्ध करना उचित है और लोगों से लड़ने के लिए तो हम लोग हैं ही मैं द्रोणाचार्य कृपाचार्य अस्वस्थामा कृतवर्मा शल्य भूरी तथा विकर्ण दुशासन आदि तुम्हारे भाई ये सब तुम्हारे लिए उस महाबली राक्षस से युद्ध करेंगे अथवा उस दुष्ट के साथ दड़ने के लिए ये इंद्र के समान पराक्रमी राजा भगदत्त चले जाएं यह कहकर भीष्म जी राजा भगदत्त से बोले महाराज आप ही जाकर घटोत्कच का मुकाबला कीजिए सेनापति की आज्ञा पाकर राजा भगदत्त सिंहनाथ करते हुए बड़े वेग से शत्रुओं की ओर चले उन्हें आते देख पांडवों के महारथी भीमसेन अभिमन्यु घटोत्कच द्रौपदी के पुत्र सत्यधृति सहदेव चेदिराज वसुदान और दशाण राज क्रोध में भरकर उनके सामने आ गए भगदत्त ने भी सुप्रतिक हाथी पर आरूढ़ हो उन सब महारथियों पर धावा किया तदनंतर पांडवों का भगदत्त के साथ भयंकर युद्ध छिड़ गया महान धनुर्धर भगदत्त ने भीमसेन पर धावा किया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 उसने पूर्वक अपने हाथी को पुनः आगे की ओर चलाया अंकुश और अंगूठे का इशारा पाकर वह मत्त गजराज उस समय प्रलयकालीन अग्नि के समान भयानक हो उठा उसने क्रोध में भरकर अनेकों रथों हाथियों और घोड़ों को उनके सवारों सहित रौन डाला सैकड़ों हजारों पैदलों को कुचल दिया यह देख राक्षस घटोत्कत ने कुपित होकर उस हाथी को मार डालने के लिए एक चमचमाता हुआ त्रिशूल चलाया किंतु भगदत्त ने अपने अर्ध चंद्राकार कारण से उसे काट दिया और अग्निशिखा के समान प्रज्वलित और दोनों घुटनों के बीच में दबा कर तोड़ डाला यह एक अद्भुत बात हुई आकाश में खड़े हुए देवता गंधर्व और मुनियों को भी यह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ पांडव लोग उसे शावासी देते हुए रणभूमि में अपनी हर्ष ध्वनि फैलाने लगे भक्तदत्त से यह नहीं सहा गया उसने अपना धनुष खींचकर पांडव महारथियों पर बाण बरसाना आरंभ किया तथा भीमसेन को एक घटोत्कच को नौ अभिमन्यु को तीन और कह कह राजकुमारों को पाँच बाणों से बिंद डाला फिर दूसरे बाण से छत्रदेव की दाहिनी बाह काट डाली पाँच बाणों से द्रौपदी के पांचों पुत्रों को घायल किया तथा तो भीमसेन के घोड़ों को मार गिराया ध्वजा काट दी और सारथी को भी यमलोग भेज दिया इसके बाद भीमसेन को भी बिंद डाला इससे पीड़ित होकर वे कुछ देर तक रथ के पिछले भाग में बैठ गए फिर हाथ में गदा लेकर वेग पूर्वक रथ से कूद पड़े उन्हें गदा लिए आते रहे कौरव सैनिकों को बड़ा भय हुआ इतने ही में अर्जुन भी शत्रुओं का संहार करते हुए वहां आ पहुंचे और कौरवों पर बाणों की वर्षा करने लगे इसी समय भीमसेन ने भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन को इरावान के वध का समाचार सुनाया